शिव पुराण रुद्र रुद्रसंिता जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए हुए अनुसार विकल्प किए जाते हैं उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारणी सबकी एकमात्र वंदनिया सर्वाद्या सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्तित हो गया जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान शिव हैं अरवाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें को ईश्वर कहते हैं उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती, माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है वह शक्ति अंबिका कही गई है उसी को प्रकृति सर्वेश्वर त्रिदेवजननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ हैं। उस देवी के मुख की शोभा विचित्र है वह अकेले ही अपने मुख मंडल में सदा एक चंद्रमाओं की कांति धारण करती है नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं वह अचिंत तेज से जगमगाती है वह सबकी योनी है और सदा उद्यमशील रहती है एकाकनी होने पर भी वह माया संयोग संयोगवशात अनेक हो जाती है वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र हैं उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है वे सदा भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन कालरूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाम शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं काशीपुरी परमानंद रूपणी है मुने शिव और शिवा ने प्रणय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं वह क्षेत्र आनंद का हेतु है इसके लिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद रखा उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ